वायु पुराण का 102वा अध्याय प्रारंभ प्रतिसर्ग वर्णन सूत जी बोले हे ऋषियों अब मैं इसके बाद पुरुषोत्तम भगवान शंभू के प्रत्यहार का वर्णन करूंगा प्रजापति ब्रह्म के स्थित काल के समाप्त होने पर ईश्वर के जिस प्रकार अपनी आत्मा में परम सूक्ष्म में इस संसार को धारण कर लेते हैं मैं उसी का वर्णन करूंगा। उस प्रत्यहार में सभी अपव्यक्त भूतों को व्यक्त ग्रस लेता है। कल्पों के नष्ट होने के समय को थोड़ा शेष रहने पर, श्रृंष्टि के इस प्रत्यहार का कार्य शुरू हो जाता है। सबसे अंत में, द्रुम नामक मनु के राज्यकाल के समय पर कलियुग के नष्ट हो जाने पर, यह घोर संकटकालीन उस समय यह सारी पृथ्वी अव्यक्त रूप में बदल जाती है उसी को सृष्टि का संहार कहते हैं उस संचर काल के समय जब सृष्टि का प्रत्याहार होता है तो उस समय भूतों की तन्माताओं का भी विनाश हो जाता है सबसे पहले जल भूमि के गंद गुण को सींच लेता है जिससे पृथ्वी गंध रहित होकर जल में लीन हो जाती है और इस प्रकार जल में गंद तनमात्र के घुस जाने पर पृथ्वी जल रूप में बदल जाती है उसके बाद वह समस्त जल राशि संसार में फैलकर वेग से अति मुखरित होकर सब जगह पर फैल जाती है इसके जल के रस का गुण तेज ज्योति में समा जाता है और इस प्रकार रस तनमात्र के नष्ट हो जाने से जल राशि समाप्त हो जाती है तेज के द्वारा नष्ट हुआ रस ज्योति में बदल जाता है और कहीं भी जल ना दिखाई पड़ता है और सब तरफ तेज ही तेज दिखाई पड़ता है संपूर्ण संसार में व्याप्त वह अग्नि समस्त जल अपने अंदर सोख लेती है और उसकी लपटों में यह संपूर्ण संसार धीरे-धीरे नष्ट हो जाता है चारों तरफ नीचे ऊपर इधर उधर अग्नि की भयंकर लपटें ही दिखाई पड़ती है और इस प्रकार इस अग्नि को फैली हुई लपटों को वायु में अपने में ग्रस्त लेती है उस समय वायु में वह तेज राशि दीपक की लोग की तरह लीन हो जाती है तन्मात्रा के नाश हो जाने पर अग्नि का स्वरूप भी नष्ट हो जाता है और जिससे अग्नि का तेज शांत हो जाता है वायु से यह सारा संसार कंपित हो उठता है उस तेज के वायु रूप में बदल जाने पर समस्त लोक आलोक नष्ट हो जाता है तब वायु अपने मूल उत्पत्ति स्थान का सहारा लेकर इधर-उधर चारों दिशाओं को बार-बार कंपित करता है इसके बाद वायु के स्पर्श गुण को आकाश अपने अंदर ग्रस्त लेता है और फिर वायु का वेग शांत हो जाता है उस समय सिर्फ अनावृत आकाशी स्थित रहता है कोई भी रूप रस गंद स्पर्श और मूर्ति नहीं रहती है अपने भयंकर कोलहाल से गूंजता हुआ वह मंडला आकार आकाश प्रकाशित होता है उसका केवल शब्द ही रहता है इस प्रकार केवल शब्द गुण से युक्त आकाश सभी भूतों और उनके आश्रित रहने वाली इंद्रियों को ग्रस लेता है यह भूत आदि तामस कामस के नाम से पुकारे जाते हैं इस भूत आदि तामस को भी बुद्धि रूपी महतत्व ग्रस लेता है यह महतत्व ही संकल्प अदव्यास्मत तत्व परायन मनुष्य इसी को बुद्धि मन लिंग महान और अक्षर प्रभति परियावाची शब्द से पुकारते हैं इस प्रकार जब सभी भूत नष्ट हो जाते हैं उनके गुणों में साम्यता आ जाती है संपूर्ण संसार तपो में हो जाता है लोक के कारण भूत समूह आत्मा में स्थित हो जाते हैं श्रृष्टि भी निहित होकर प्रगति में मिल जाती है तब आदि अनंत किसी का भी कुछ ज्ञान नहीं होता ना कुछ दिखाई पड़ता है और ना ही चित्त का आभास होता है ना भेदभाव का ज्ञान होता है कारण स्वरूप भी नष्ट हो जाता है ऐसी दशा में किसी का कुछ भी ज्ञान शेष नहीं रहता उस समय भी सब पदार्थ उस सदस्यात्मक शाश्वतम प्रतिष्ठ हो जाते हैं यह है स्वामित्व का प्रबत्ति कारण से अनिर्देशिक है सृष्टि से इन सातों उपादानों का इस प्रकार कर्मशय विलय कहते हैं प्रत्याहार में इसी प्रकार इन सातों प्रकृति पदार्थों का परस्पर अनुपेश होता है सातों द्वीप सातों लोक सभी समुद्र व पर्वत आदि सभी को जिन्होंने ढक रखा है वह समस्त ब्रह्मांड सबसे पहले जल राशि में विलीन होता है इसके बाद वह जल ज्योति में विलीन हो जाता है इसके बाद वह तेज तेजस आवरण वायु को ग्रहण लेता है वायु संबंधी वह आवरण आकाश में ले हो जाता है आकाश्य आवरण को भूत आदि तामस अहंकार तत्व ग्रस्ता है। भूत आदि को बुद्धि रूपी महत्त्व ग्रस्ता है। महत्त्व को अपव्यक्त ग्रस्ता है। इसके बाद महत्त्व वे अपव्यक्त दोनों का एक रसत्त्व गुण सब प्रकार से समान हो जाता है। श्रष्टि का यह विस्तार एक संघार ब्रह्म मनिष्ट प्रगति से होता है, सृष्टि के लिए वह प्रकृति सदैव इन विकारों को ग्रसा करती है एवं निर्माण किया करती है समस्त कार्यों और कारणों को जानने वाले ईश्वर प्रेमी ब्रह्मविद्या महर्षि सदाशिव एवं ज्ञानी लोग स्वयं आक्रस्त हो जाते हैं और संघार के समय व्युत्कृत हो जाते हैं एव्युत को ही ब्रह्मा को क्षेत्र कहा जाता है इनका संबंध साधर्म्य और वेदहर्म में मूलक सदा से ही है हे ब्राह्मणों सभी सर्गों क्षेत्रों के विषय में यही कर्म जानना चाहिए जो इस क्षेत्र तत्व को जानता है वही ब्रह्मा ज्ञानी होता है ब्रह्मा को विषय एवं क्षेत्र को अविषय जानना चाहिए क्षेत्र छेत्राग्ये द्वारा अधिष्ठत है शरीर को अधिकता के कारण शरीर भी अनेक गए हैं अतः अतः ज्ञानी लोग पुरुष को अनेक मानते हैं बहुत काल के बाद जब सबके भेद की प्रवती घट जाती है तब स्वयंभू की स्थिति वृत्ति भी समाप्त हो जाती है उस समय सभी भ्रमलोक निवासी अपनी अपनी स्थितिवृति में दोष देखकर वैरागी होते हैं, जिससे अनेक आत्मा के अहंकार का नाश होता है। विभ्रमलोक के निवासी अलग-अलग क्षेत्र -अलग के ज्ञान को जानने से क्षेत्रीयज्ञ कहे जाते हैं। वे सभी प्रगतिगत कारणों से परे हैं और वे सबके अनेक तत्त्व को देखने वाले है चेतनात्मक, शुद्ध बुद्ध, चेतन्यें, निरंजन प्रगति में निवारण पाने वाले तथा फिर लौटने वाले नहीं प्रगति से निर्गुण और निरात्मक होने के कारण वे मुक्त हो जाते हैं। स्वामभू का प्राकृत प्रतिसर्ग इसी प्रकार कहा है। तत्वों का कारण के साथ ऐसा ही सयम होता है, जिस तत्व सयम को आवर्तनशील कहा गया है, सूत जी बोले हे ऋषि बंदो धर्म अधर्म तप ज्ञान सत्य झूठ ऊंच नीच सुख दुख प्रिय अप्रिय ये सभी गुण मात्रात्मक कहे जाते हैं इंद्रिय ज्ञान से परे जो शुभ शुभ कर्म है सब प्रकृति बस ही होते हैं प्रगति ही दे के स्वभाव की उत्पत्ति की जगह है अपव्यक्त प्रकृति में जंतुओं के पूर्ण पाप आदि कर्म सम्भू अन्य शरीर धारण करने पर फिर संयुक्त हो जाते हैं देहधारियों के धर्म अधर्म गुण मात्रक हैं कार्य दशा में अपने अपने कारणों द्वारा देहधारियों के स्वभाव में वृद्धि को प्राप्त होते हैं सभी प्राणियों में राजसी तामसी और सात्विकी तीन गुण मात्रिक प्रवृत्तियां होती है उधर विभाग देवात्मक एवं सत्वगुण गुण संपन्न है उधो भाग तमोगुण में है दोनों का मध्यवर्ती एवं प्रवत्तक भाग रजोगुण में है समस्त त्रिलोकीने सब जीवों में यही तीन भाव बदलते रहते हैं